माँ की बातें सरयू बाला देवी उद्बोधन कार्यालय कलकत्ता जनवरी 1911 शुक्रवार को सवेरे श्रीका ने हमारे पटल डांगा स्थित घर में आकर सूचना दी कल शनिवार को हम लोग श्री माँ के दर्शन के लिए जाएंगे आप तैयार रहिएगा माँ का कल दर्शन लाभ होगा इसी खुशी में मुझे सारी रात नींद नहीं आई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 तुम लोग बैठो मैं कपड़े धोकर आती हूँ कपड़े साफ करके लौटकर कर माँ ने दोनों हाथों में जलेबी प्रसाद आदि ला कर देते हुए कहा बहू सुमति को दो और तुम भी लो सुमति को शीघ्र ही स्कूल लौटना था इसलिए थोड़ी देर बाद माँ को प्रणाम कर उस दिन हम लोगों ने विदा ली माँ ने कहा फिर आना केवल पाँच मिनट के लिए भेंट हुई थी मन की साध मिटी नहीं अतृप्त हृदय लेकर मैं घर लौटी